श्री पंचमह श्री श्रीरामकृष्णकथा पंचम परछेद अभ्यास दव पथान विचारो भक्ति वेलायाडभक्ता प्रकोष्ठतलेकक्ष पृछति मटर्मोदय राखाड़ने भक्ता आसते मारोयाडक् महाराज क उपाय श्रीरामकृष्ण दिवधोस्ती विचारग तथा अगस्त भक्तिर्वा मग सत्सिचारेवलम ईश्वर एवं सत्तम वस्तु अने समस्त असद नित मी सत्य माया मिथ्या अयम विचार विवेको वैराग्य अयद्विचारो हि विवेक वैराग्यनाम सांसारिकपरती सकृप्रयासने नवती प्रत्यहं अभ्यासः कार्य कामनी कांचन त्याग आद मनसा ततह तस्य तत तस्वर से इच्छया मानगोपी कर्तव्य बाह्यगोर विधेयर कलिकाता स्थजना एवं नोपदे शक्या ईश्वराम त्यजत मनसा त्यजते वक्त अभ्यास योगेन कामनी कांचनाशक्ति शक्या, एतद पिहर्ँ शक्याीता अभ्यासेन मनसी असाधारण शभूता होती तदाइ्रिय संयमें कामक्रोधियों वशीकारे च्लेशोंभूयते यहाँ सकृ संहृत पापो न पुनर्ब प्रकाशय कुलन चतुर्धा खंडि प्रकटयती मारो याल मरोयाडभक्त महाराज उक्तम अपरह मगदस्ती उक्त अपर पीरामकृष्ण से भक्तिर्वा पथ व्याक सन्द्र निर्जने रहसी दर्शन देहीति वदन आहैरे मन एक कथम श्याम दर्शनमदत्वा स्था शक्नो मारो यड़ भक्त महाराज का साकार पूजा निराकारो निर्गुण इतवा क्रीरामकृष्ण यहा पिता दर्शन पिता स्मर्ये से तवत्ति चेक्रियमाण से सविधे सत्यूपोदीपनतीूप कीदृशा जलराशिमध्य तो बुद्बुवती महाकाशा चिदाकाकसो रूपो अवतारो पेकम रूपम, अवतार लीला सत्तेह रूपोदृश्य पांडित्यम कोहम, अहमेव त्वम, किमस्ति पांडिते व्याकलतिया आहूत स नाना नावय ज्ञान न ना साध्यम, किाचार्य तस्वान आवश्यक अपरम अपर रेव चरमाशिना प्रयोजनम करभू आत्मघातायुचि कर्ति वा कर्तिकल कॉमी अन्वीषता सा एव उपगम्यते किमहम कि मांसं अस्थी वा अस्थिवा वा मज्जा वा, वा बुद्धिर्वा विचारिणाम ज्ञाएते यहात कि नेति आत्मा अधर अस्पर्श स निर्गुण निरुपाधि किन्तु भक्तिमासार स सगुण चिन्मय श्या चिन्मय धाम चिन्मय मारोयाल भक्ता प्रणम्य प्रस्थानुमति स्वीकृतविणेशजनच सन्ध्यासमता प्रभु गंगा दर्शन कौती प्रकोष्ठे प्रदीप प्रज्वालि श्रीरामकृष्ण जगन्मातरनाम कीतन कौती खट्टोपिष्ट सन् इदानिम निराजनम नीराजनमचल ये इदानिम इधम पाषाणबद्धे तटे पंचवटिया पादचार चरा सी ते दूरतो निराजनस्य निराजन से मधुर घंटा निनाद आकर्णय जलो्वास समुभूता कुलकूलकला निराजनस्य मधुरं ध्वानं कुलकुलरवेण सम्भूय मधुरतरं संवृत्तम् एतत्समस्तमध्ये प्रेमोन्मत्तः श्रीरामकृष्णः उपविष्टोऽस्ति सर्वमेव मधुरं हृदयं मधुमयं मधु मधु मधु